शिवपुराण रुद्र संहिता सनत कुमार जी कहते हैं महसे तदनंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी के शरण में गए वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा देवता बोले धातः त्रिपुर के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मायासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है ब्रह्मण इसीलिए हम लोग दुखी होकर आपके शरण में आए हैं आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सकें ब्रह्मा जी ने कहा देवगणों तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए मैं उनके वध का उपाय बदलाता हूँ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे मैंने इन दैत्यों को बढ़ाया है अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिंगत होता रहेगा अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँभद्व शिवर शिव थे, सब ने अंजलि बांधकर शिव को भक्तिपूर्वक इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्त्रोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया देवताओं ने कहा महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है भगवान उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को पीड़ित कर रखा है वे दारूण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है शंकर निश्चय ही वे पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं इसीलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं प्रभो ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इनकी रक्षा हो रक्षा हो सके संत कुमार जी कहते हैं मुने जो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए बोले शिव जी ने कहा देवगण इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वज नहीं कर सकते वे तारक पुत्र सब के सब पुण्य संपन्न हैं इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वज दुस्साध्य है यद्यपि मैं रण करकश हूँ तथापि जानबूझ कर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूं? क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे शराबी चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है ब्रह्मभग्ने सुरापाने चुरापाने चेने भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता तद्भि कृतघ् नास्ति निष्कृति देवताओं तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो अथा धर्मदृष्टि से विचार कर तुम्हें बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ इसलिए अमरो जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो